श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छब्बीस छब्बीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी उनसे मैंने सुना है एक आदमी के पास एक गमला था उसमें रंग घोला हुआ था किसी को अगर कपड़ा रंगने की जरूरत होती थी तो वह उसके पास जाता था रंगने वाला पूछता था तुम किस रंग में कपड़ा रंगना चाहते हो रंगाने वाला अगर कहता हरे रंग में तो वह गमले में डुबा कपड़ा निकाल लेता और कहता था यह लो अपना हरे हरे रंग का कपड़ा अगर कोई कहता मेरी धोती लाल रंग से रंगो तो भी यह उसी गमले में डुबा कर निकाल लेता और कहता था यह लो तुम्हारी धोती लाल रंग में से रंग गई इस एक ही गमले के रंग से वह लाल पीला हरा आसमानी सब रंगों के कपड़े रंगा करता था यह विचित्र तमाशा देख एक ने कहा भाई मुझे तो वही रंग चाहिए जो तुमने इस गमले में घोल रखा है उसी तरह श्री राम कृष्ण देव के भीतर सब भाव हैं सब धर्मों और सब संप्रदायों के आदमी उनके पास शांति और आनंद पाते हैं उनका खास भाव क्या है वे कितने गहरे हैं यह भला कौन समझ सकता है डॉक्टर सब मनुष्यों के लिए सब चीज़ें यह मुझे अच्छा नहीं लगता यद्यपि सेंट पॉल ऐसा ही कहते हैं मास्टर श्री रामकृष्ण देव की अवस्था कौन समझेगा उनके श्रीमुख से मैंने सुना है सूत का व्यवसाय बिना किए कौन सूत चालीस नंबर का है और कौन इकतालीस नंबर का यह समझ में नहीं आता चित्रकार हुए बिना चित्रकार की कुशलता समझ में नहीं आती महापुरुषों का भाव गंभीर होता है यशु की तरह बिना हुए ईशु के सारे भाव समझ में नहीं आते श्री रामकृष्ण देव का यह गंभीर भाव बहुत संभव है वही है जो यीशू ने कहा था अपने स्वर्गस्थ पिता की तरह पवित्र हो डॉक्टर अच्छा उनकी बीमारी में तुम लोग किस तरह उनकी सेवा और देखभाल करते हो मास्टर जिनकी उम्र अधिक है सेवा करने का भार उन्हीं पर रहता है किसी दिन गिरीश बाबू परिदर्शक रहते हैं किसी दिन राम बाबू किसी दिन बलराम किसी दिन सुरेश बाबू किसी दिन नौ गोपाल और किसी दिन काली बाबू इस तरह है